शो ठॉक अमी झलदेक्स कमल। नंबर टू तीसरा प्रश्न जीवन सत्य है या असत्य कृष्ण तीर्थ। जीवन अपने में न तो सत्य है और ना असत्य जीवन अपने में तो सिर्फ एक अवसर है कोरा अवसर सत्य भी बन सकता है असत्य भी बन सकता है जीवन तो एक कोरा कैनवास है उस पर तुम कैसे रंग डालोगे उस पर तुम अपनी तुलिका लेकर क्या उभारोगे तुम पर निर्भर है। तुम मालिक हो जीवन अपने आप में बनी बनाई कोई चीज नहीं है कोई रेडीमेड जन्म के साथ तुम्हारे हाथ में जीवन नहीं दे दिया गया जन्म जीवन नहीं है जन तो केवल सिर्फ तुम्हें एक अवसर है अब तुम जीवन को बनाओ जीवन एक सृजन है जीवन ना तो सत्य है और ना असत्य बुद्ध ने भी एक जीवन बनाया कबीर ने नानक ने मोहम्मद ने दरिया ने एक जीवन तैमूर लंग ने भी बनाया नादिर शाह ने हिटलर ने एक जीवन है जिसमें सिर्फ धूल ही धूल और एक जीवन है जहां फूल ही फूल एक जीवन है जहां गालियां ही गालियां और एक जीवन है जहां गीत ही गीत और ये एक ही जीवन है ये सब तुम पर निर्भर है उसी वर्णमाला से गालियां बनती उसी वर्णमाला से भगवत गीता का जन्म हो जाता है जरा शब्दों को जमाने की बात है वे ही शब्द गंदे हो जाते वे ही शब्द पुण्य की गंधले आते तुम पर निर्भर है अक्सर लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि जीवन अपने आप में कोई सुनिश्चित चीज छते तुम जीवन सत्य है या असत्य अगर धन के पीछे ही दौड़ते रहे और पद के पीछे ही दौड़ते रहे तो जीवन असत्य है यह सिद्ध हो जाएगा मौत जब आएगी तब सिद्ध हो जाएगा कि जीवन असत्य था क्योंकि मौत सब छीन लेगी जो तुमने कमाया और अगर जरा ध्यान में जगे जरा भक्ति को उकसाया तो मौत आएगी और आरती उतारेगी तुम्हारी क्योंकि जीवन को तुमने सत्य कर लिया तो मैं सीधा वक्तव्य नहीं दे सकता कि जीवन क्या है इतना ही कह सकता हूं जीवन वही हो जाएगा जैसा तुम करना चाहते तुम हो तुम सृष्टा हो यह महिमा है तुम्हारी इतनी महिमा किसी पशु की नहीं है एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होगा कुत्ते की तरह मरेगा लेकिन बहुत से मनुष्यों को भी हम कहते हैं कुत्ते की तरह मरते पैदा हुए थे मनुष्य की तरह मरते कुत्ते की तरह ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कुत्ता तो छम्य है कुत्ते की तरह पैदा हुआ था कुत्ते की तरह मरा भाषा में कहावत है ना कुत्ते की मौत वो कुत्ते के संबंध में नहीं है क्योंकि कुत्ते का क्या कसूर कुत्ता था और कुत्ते की तरह मरा वो आदमी के संबंध में है कहावत कुत्ते की मौत कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है अवसर नहीं है कुत्ते के जीवन में न तो बुद्ध हो सकता है चंगी खान हो सकता है न स्वर्ग नर्क कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है इसलिए तुम किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो या कि कह सकते हो हां आदमी से कह सकते हो कि तुम जरा थोड़े कम आदमी मालूम होते हो किसी से कह सकते हो कि तुम आदमी कब हो कि तुम्हें आदमी होना है या नहीं होना है आदमी के संबंध में यह सार्थक वचन है कि तुम जरा कम आदमी हो अपूर्ण आदमी हो आदमी हो जाओ मगर जानवरों के संबंध में यह सब सत्य नहीं हो सकते सिंह सिंह है कुत्ता कुत्ता है पीपल पीपल है बरगद बरगद है जो जो है वैसा है रूपांतरण का कोई उपाय नहीं क्रांति की कोई संभावना नहीं मनुष्य क्रांति की संभावना मनुष्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं होता सिर्फ एक कोरे कागज की भांति पैदा होता फिर तुम जो उस पर लिखोगे वही तुम्हारी दास्तान हो जाएगी एक एक कदम होश से चलो तो जीवन सत्य हो जाएगा और ऐसे ही धक्के खाते रहे बेहोशी के ऐसे ही चलते रहे जैसे कोई शराबी रास्ते पर चलता रहता तो जीवन असत्य हो जाएगा एक शराबी रास्ते पर चल रहा है एक पैर तो उसने सड़क पर रखा हुआ और एक सड़क के किनारे की पटरी पर अब बड़ी मुश्किल में है चलना बड़ा मुश्किल एक तो शराब पिए है एक पैर ऊपर एक पैर नीचे बड़ी अड़चन हो रही बड़ा कष्ट पा रहा है एक आदमी ने पूछा है कि भाई तुम बड़े कष्ट में मालूम पड़ते हो उसने कहा कष्ट में मालूम ना पड़ूं तो क्या पड़ूं कोई भूकंप हो गया या क्या हुआ क्योंकि रास्ता आधा ऊंचा और आधा नीचा कैसे हो गया रास्ता वही है लेकिन अभी होश नहीं एक और शराबी वो बाएं तरफ से दाएं तरफ जाता है दाएं तरफ से बाएं तरफ आता है घर पहुंचने का सवाल ही नहीं रहा रास्ते के एक किनारे से दूसरे किनारे इस किनारे से उस किनारे फिर किसी ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो तो उसने कहा कि मुझे उस तरफ जाना है। उस तरफ जाता हूं और लोगों से पूछता हूं कि मुझे उस तरफ जाना तो वो इस तरफ भेज देते इस तरफ आता हूं लोगों से पूछता हूं मुझे उस तरफ जाना है वो दूसरी तरफ भेज देते मगर मैं उस तरफ पहुंच ही नहीं पाता जहां पहुंचता हूं वो हमेशा इस तरफ और मुझे जाना है उस तरफ एक और शराबी है सांझ घर पहुंचा है चाबी ताले में डालने की कोशिश करता है मगर हाथ कप रहे चाबी है कि ताले में नहीं जाती एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है दया खा गया दया और पुलिस वाले में अक्सर होती नहीं कुछ अपवाद रहा होगा पास आया और कहा कि भाई लाओ मैं तुम्हारी ताला खोल दूं तुमसे ना खोलेगा उसने कह नहीं ताला तो मैं खोल लूंगा तुम जरा मेरे मकान को पकड़ लो कि हिले ना धन की और की और पद दौड़ में अगर तुम मूर्छित रहे अगर व्यर्थ को संग्रहित करने में ही सारा जीवन गवाया अगर अंधे की भांति जिए और अंधे की भांति मरे और ध्यान नहीं है तो समझना कि अंधे हो आंख रहते अंधे हो अगर कूड़ा करकट को ही बीनते रहे बीनते रहे मौत आएगी और तुम पाओगे जीवन असत्य था लेकिन यह अपरिहार्य नहीं था यह तुमने चुना इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी थोड़ा अंतर्मुखी हो घड़ी दो घड़ी अपने लिए निकाल लो घड़ी दो घड़ी भूल जाओ संसार को घड़ी दो घड़ी आंख बंद कर लो अपने में डूब जाओ तो ये घड़ी दो घड़ी में जो तुम्हें रस मिलेगा जो स्वाद अनुभव होगा वह तुम्हारे जीवन को सत्य कर जाएगा ध्यान है तो जीवन सत्य है ध्यान नहीं है तो जीवन असत्य है। यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ तो सपना भी कैसे कह दू पल में होती है जीत यहां पल में होती है हार यहां असफलता और सफलता का मिलता रहता उपहार यहां जीवन की मनुहारों को अब विधि की छलना कैसे कह दू यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ तो सपना भी कैसे कह दू बंधन जीवन का भार कभी बंधन से होता प्यार कभी बनता भी और बिगड़ता भी आशा का लघु संसार कभी अपनापन आज न अपना है किसको कैसे अपना कह दूं यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ तो सपना भी कैसे कह दूं ना तो जीवन को सत्य कहा जा सकता है और ना सपना कहा जा सकता है सब तुम पर निर्भर है ज्ञानियों ने कहा है संसार असत्य है जीवन असत्य है वह तुम्हारी वजह से कहा है तुम्हारी ही भीड़ है निन्यानवे प्रतिशत तो तुम भीड़ तो अंधों की है आंख वाला कभी कोई एकाध होता है आंख वाले की बात तो अपवाद है और अपवाद से केवल नियम सिद्ध होता है बुद्धों ने अगर कहा है कि जीवन असत्य है तो तुम्हें देखकर कहा है ख्याल रखना यह तुम्हारे जीवन के संबंध में कहा है बुद्ध का जीवन तो असत्य नहीं अगर बुद्ध का जीवन असत्य है, तो फिर सत्य होगा ही क्या बुद्ध का जीवन तो परम सत्य है लेकिन बुद्ध ने जब कहा है तो ख्याल रखना तुम्हारे जीवन के संबंध में यह वक्तव्य है तुम्हारा जीवन असत्य है क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ की तलाश में लगा है तुम मृग मरिचकाओं के पीछे भाग रहे हो तुम इंद्र धनुषों को पकड़ने की कोशिश में लगे हो दूर से बड़े सुंदर दूर के ढोल सुहामने जब इंद्र धनुषों पे हाथ बांध लोगे मुट्ठी, तो कुछ भी ना मिलेगा भाप भी ना मिलेगी शायद पानी की कुछ दो चार बूंदें हाथ में छूट जाए छूट जाए न कोई रंग होगा न कोई सौंदर्य होगा इंद्र धनुषों के पीछे दौड़ोगे तो एक दिन बुरी तरह गिरोगे उस गिरते क्षण में तुम पाओगे कि ठीक ही कहते थे बुद्ध पुरुष के जीवन असत्य मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं यह तुम्हारे कारण ही जीवन असत्य हुआ है बुद्धों का जीवन असत्य नहीं मगर बुद्ध अपने जीवन के संबंध में क्या कहें कहें तो कौन समझेगा कहें तो शायद कहीं भूल ना हो जाए कहीं दूसरे लोग गलत ना समझ लें। बुद्धों को सबसे बड़ी चिंता एक होती कि वे जो भी कहते हैं वो गलत समझा जा सकता है क्योंकि समझने वाला कहीं और है। बुद्ध जीते हैं शिखरों पर गौरी शंकर पर हिमाच्छादित जहां सूर्य का सोना बरसता है वहां और तुम रहते हो अंधेरी घाटियों में तलघरों में वे अपने स्वर्ण शिखरों से जो बोलते हैं तुम्हारी अंधेरी गलियों तक आते आते उसके अर्थ बदल जाते वे कुछ कहते हैं तुम कुछ और सुनते हो इसलिए बुद्धों को बहुत सावधानी से बोलना पड़ता एक एक शब्द तौलना पड़ता वे जानते हैं भलीभांति कि जीवन सत्य लेकिन उनका जीवन सत्य है उन जैसे लोग कितने और उन जैसे जो लोग हैं उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं उन्हें तो पता ही है बुद्ध महावीर से कहें कि जीवन सत्य है तो महावीर समझेंगे लेकिन महावीर को तो खुद ही पता है कहना क्या है तुम्हें तो मालूम दोनों एक ही शांत एक ही समय में हुए एक ही प्रदेश में बिहार में दोनों परिभ्रमण करते रहे दोनों के परिभ्रमण के कारण ही तो उस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा बिहार का अर्थ है परिभ्रमण विचरण चूंकि दो बुद्ध पुरुष महावीर और गौतम बुद्ध सतत विचरण करते रहे वो प्रदेश ही उनके बिहार के कारण बिहार कहलाने लगा कभी कभी एक ही गांव में ठहरे मगर मिलना नहीं हुआ और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ही धर्मशाला में ठहरे फिर भी वार्ता न हुई क्यों सदियों से यह प्रश्न पूछा जाता रहा क्यों जैनों से पूछोगे तो वह कहेंगे अगर बुद्ध को मिलना था तो आना था महावीर के पास क्योंकि महावीर तो भगवान है बुद्ध केवल महात्मा अभी पूरे पूरे सिद्ध नहीं और अगर बौद्धों से पूछो तो वो कहेंगे आना था महावीर को बुद्ध तो भगवान है महावीर संत पुरुष अभी पूरे पूरे नहीं अभी बहुत कुछ अधूरा है मैं ना तो बौद्ध हूं ना जैन न हिंदू न मुसलमान न ईसाई इसलिए मैं थोड़े निष्पक्ष नजरों से देख सकता हूं दोनों परिपूर्ण सिद्ध पुरुष हैं और न मिलने का कारण कोई अहंकार नहीं है अहंकार वहां का न मिलने का कारण सीधा साफ है मगर अंधों को नहीं दिखाई पड़ता वे अंधे जैन हों कि बौद्ध कारण सीधा साफ है मिलके करेंगे क्या कहेंगे क्या दोनों की एक ही चित्तशा है दोनों का एक ही चैतन्य आकाश है दोनों एक ही शिखर पर विराजमान है हमें दो दिखाई पड़ते हैं क्योंकि दो देहों में मगर उन दोनों की अनुभूति ऐसी है अब वे एक ही अवस्था में देह होंगी दो लेकिन अब आत्मा दो नहीं मिलना किससे मिलना क्यों दुनिया में तीन तरह की संभावनाएं दो अज्ञानियों के बीच चर्चा खूब होती डटके होती 24 घंटे होती दो ज्ञानियों के बीच चर्चा कभी नहीं होती कभी नहीं हुई कभी नहीं होगी कुछ कहने को ही नहीं बसता ये बड़े मजे की बात है ज्ञानियों के पास कुछ कहने को नहीं दो ज्ञानी मिलें तो चुप रह जाएंगे एक तो मिलेंगे नहीं अगर कभी मिल भी गए जैसे कबीर और फरीद मिले तो दोनों चुप बैठे रहे दो दिन साथ रहे और चुप बैठे रहे सन्नाटा छायेरा कहना क्या बोलना क्या किससे बोलना दो ज्ञानियों के बीच चर्चा हो नहीं सकती दो शून्य कैसे संवाद करें और दो अज्ञानियों के बीच खूब चर्चा होती क्योंकि दो विक्षिप्त कोई किसी की सुनता नहीं मगर चर्चा खूब होती अपनी अपनी कहते हैं और तीसरी संभावना है एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच चर्चा वही सत्संग है, जहां कोई जानने वाला जागा हुआ है सोए हुए को न जानने वाले को जगाता है दो ज्ञानियों में चर्चा हो ही नहीं सकती दो अज्ञानियों में खूब होती मगर किसी मतलब की नहीं ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो चर्चा होती है, कठिन तो बहुत है बहुत कठिन मगर उसमें ही से कुछ विकास उसमें ही से कुछ जन्म होता है। जीवन ना तो सपना है ना सत्य सपना रह जाएगा अगर सपनों के पीछे दौड़ते रहे सत्य हो जाएगा अग्र सत्य को खोजा और सत्य तुम्हारे भीतर है सपने तुम्हारे बाहर तुम उखड़ती सांस की अनुगूंज जीवन का अडिग विश्वास वाला गीत मैं हूं यह नहीं संघर्ष में झेली व्यथा तुमने राह में झूलता रंगीन झूलों में व्यथा का भाग पाया हम सभी ने किंतु विस्बन छा गया है वह तुम्हारी चेतना पर जबकि मैंने झेलो उसको प्राण में पाया नया उन्मेष जीवन की प्रभा का इसलिए ही तुम उखड़ती सांस की अनुगूंज जीवन का अडिग विश्वास वाला गीत में हूं जीवन में क्रोध है घृणा है वनस्य है ईर्षा है ये जहर अगर इन्हीं जहरों को पीते रहे तो तुम्हारा जीवन जहरीला हो जाएगा विषाक्त हो जाएगा लेकिन ये जहर रूपांतरित भी हो सकते हैं, यह जहर अमृत भी बन सकते हैं। उसी कला का नाम धर्म है जो तुम्हारे भीतर के जहर को अमृत बना दे मिट्टी को छू दे और सोना हो जाए उसी कला का नाम धर्म है क्रोध को करुणा बनाया जा सकता है काम को राम बनाया जा सकता है संभोग को समाधि बनाया जा सकता है देखते नहीं बाजार से खाद खरीद के लाते हो दुर्गंधी दुर्गंध फैल जाती घर में अब इस खाद को अगर अपनी बैठक खाने में ढेर लगा कर रख लो तो एक ही काम रहेगा कि कोई अतिथि नहीं आएगा तुम्हारे घर इतना ही फायदा होगा और पड़ोस में सन्नाटा हो जाएगा धीरे धीरे पड़ोसी भी छोड़ देंगे मोहल्ला दूसरे मोहल्लों में चले जाएंगे शायद पत्नी भी छोड़ के अपनी मायके के राह ले और बच्चे भी कहेंगे नमस्कार पिताजी अब रहो आप और आपकी खाद दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाएगी लेकिन यही खाद किसी कुशल माली के हाथ में बड़ी सुगंध बन जाती वो इसे घर में नहीं रखता इसे बगीचे में जमीन पर छित था यही गुलाब बन के हंसती यही चमेली बन के चमकती कितने रंग और कितनी गंध है इस दुर्गंध से निकल आती दुर्गंध सुगंध हो सकती इसी रसायन का नाम धर्म है तो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हारे हाथ में है सारी बात सपना चाहो तो जीवन सपना है सत्य चाहो तो इन्हीं सपनों को निचोड़ा जा सकता है और इन्हीं सपनों को निचोड़ के सत्य बनाया जा सकता है लेकिन बस दिशा का ख्याल रखना सपने होते हैं बहिर्मुखी सत्य होता है अंतर्मुखी सपने होते हैं सदा वहां और सत्य होता है सदा यहां सपने ले जाते हैं दूर दूर की यात्रा पर और सत्य है तुम्हारे भीतर मौजूद बैठो की पालो दौड़ो की खोया बैठे की पाया मेरे जीवन की बगिया में पतझड़ यह भेजा है तुमने ही स्वागत है और क्या मांगूं तुमसे वृक्षों की डालों से जीर्ण पीत पत्र जो झरझर झर झर रहे गंधहीन कांटे ये उलझे जो लताओं में अर्पित हैं तुमको ही इनको स्वीकार करो और क्या मांगूं तुमसे भेजोगे जब वसंत जीवन की बगिया में वहन करेगी वायु मादक नवगंध भार सुरभित कोमल पराग गुनगुन -गुन की मृद गुंजार कलरव का मधुर राग अर्पित करूंगा देव सब वह भी तुमको ही और क्या मांगो तुमसे अपने सारे जहरों को भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो और तुम चकित हो जाओगे कि वे जहर अमृत हो जाते सब चढ़ा दो बेसर्त सब समर्पित कर दो तुम शून्य हो जाओ सब समर्पण करके शून्य हो ही जाओगे उसी शून्य में उतरता है परमात्मा उसी में बचती है उसकी बीन उसी में मृदंग पर थाप पड़ती है तुम पहली दफा अलौकिक का अनुभव करते हो उस अलौकिक का अनुभव सत्य है जीवन एक अवसर है चाहो तो व्यर्थ सपने देखते रहो और चाहो तो सत्य को जगा लो और सत्य को जी लो व्यर्थ की सूली पर चाहो तो टंग जाओ और चाहो तो सत्य का सिंहासन तुम्हारा है आखिरी प्रश्न बलिहारी प्रभु आपकी अंतर ध्यान दिलाए मंजू आ जाए अंतर ध्यान तो सब आ गया तो सब पा लिया और लगता है तेरी आंखों में देखकर कि सुबह ज्यादा दूर नहीं कि सुबह करीब है कि प्राची लाली होने लगी कि आकाश सूरज के निकलने की तैयारी करने लगा है कि पक्षी अपने घोंसलों में पर फड़फड़ाने लगे कि वृक्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कलियां खुलने को आतुर हैं कि बस सुबह अब हुई अब हुई आ रही है तुझे अंतर ध्यान की स्मृति शुभ है सौभाग्य है इस जगत में बेही धन्य भागी है जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे भीतर जाना है और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाए एक जेन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए सात मंजिल मकान जापान की कहानी है अचानक भूकंप आ गया जापान में भूकंप बहुत आते भी भागे लोग गृहपति भी भागा सातवीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया सीढ़ियों पे भीड़ हो गई बहुत मेहमान इकट्ठे थे कोई 25 मेहमान थे गृहपति द्वार पर ही अटका है तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ उस जैन फकीर का क्या हुआ लौट के देखा वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो संगमरमर की प्रतिमा हो ऐसा शांत ऐसा निश्चल उसका रूप उसकी शांति उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को खींचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खिंचा चला आता बैठ गया फकीर के पास भूकंप आया और गया फकीर ने आंख खोली जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण वहीं से उसने बात शुरू कर दी गृहपति ने कहा मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगोल मचा है इतना बड़ा धक्का लगा है मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे अब उस बात को आप शुरू ना करें अब तो मुझे कुछ और पूछना है मुझे यह पूछना है कि हम सब भागे आप क्यों नहीं भागे फकीर ने कहा भागा तो मैं भी मैं भीतर की तरफ भागा तुम बाहर की तरफ भागे जहां जिसकी मंजिल है जहां जो सोचता है सुरक्षा है उस तरफ भागा और मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा भागना व्यर्थ क्योंकि भूकंप यहां भी है भूकंप छठमी मंजिल पर भी है भूकंप पांचवी मंजिल पे भी है भूकंप चौथी मंजिल पे भी है भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो जो पांचवी मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं जो तीसरी मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं भूकंप सड़कों पे भी जो सड़कों पे हैं वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं हर एक भाग रहा है लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो मैं भी भागा मैं भीतर की तरफ भागा और मैं एक ऐसी जगह जानता हूं अपने भीतर एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता भूकंप की बात छोड़ दो जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता मैं उस अछूते कुआरे लोग की तरफ भागा मैं भी भागा यह ना कहूंगा कि नहीं भागा तुम्हारी समझ में ना आया हो क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो मैं हाथ पैर से नहीं भागा मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता है। शरीर तो मैंने स्थित छोड़ दिया विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया आपने भीतर वहां बड़ी सुरक्षा है क्योंकि वहां अमृत है वहां कोई मृत्यु नहीं चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया अब कैसी मौत अब किसकी मौत बस चिंता थी तो एक कि ध्यान में मरूं भूकंप आ गया मौत तो कभी ना कभी आनी ही है आती ही है एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं ध्यान में जियो ध्यान में मरो मंजू याद आने लगी है इस याद को गहराओ सींचो संभालो अनजाने चुपचाप अद खुले वातायन से आती हुई जुनाई साही तेरी छबी का सुधि सम्मोहन आज बिखर कर सिमिट चला है मेरे मन में छलक उठा है उर का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से किन सपनों के मदिर भार से किन किरणों के परस प्यार से पल भर में यो आज अचानक यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है यो अनजाने गूंज उठा है अंतर जीवन किस फैनिल अरुणाभ राग से किन फूलों के मधु पराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर जी के इस कानन में भी फूली है सरसों इस वन का भी कोना कोना है भर उठा अकथ छलकन से प्राणों के कनकन से एक वातायन खुल रहा है एक पर्दा सरक रहा है सहयोग करो साथ दो जल्दी ही बहुत कुछ होने को है किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया तनाइयों के बजरे किनारे पर लग गए ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठाके नया गुल खिला दिया मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए कल से बहक उठे हैं हमें क्या पिला दिया मंजू पियो यह तो मधुशाला है मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं शुद्ध शराब पिला रहा हूं अंगूरों से निचोड़ी हुई नहीं आत्मा से निचोड़ी हुई पियो जी भर के पियो नाचो गाओ गुनगुनाओ और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो भीतर जाता ही रहा है जाता ही रहा है जो रोज आता जाता रहा है वह जेन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था बहुत बार आया गया था ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे ये नहीं होगा मौत अचानक आएगी जीवन भर धन की चिंता की थी मरते वक्त की धन की ही चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की ही नशे नीचते रहोगे कल्पना में मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब कोई आदमी नदी में डूब के मरता है तो एक क्षण में सारा जीवन उसके सामने दौड़ जाता है यह बात सभी के संबंध में सच है नदी में डूब के मरने वालों के संबंध में ही नहीं मरती घड़ी में तुम्हारा सारा जीवन सिकुड़ के जैसे हजारों हजारों फूल से एक बूंद इत्र निचोड़ते हैं ऐसे तुम्हारे सारे जीवन के अनुभव से एक बूंद निचोड़ाती लेकिन अगर तारा तुम्हारा सारा जीवन दुर्गंध का ही था तो बूंद दुर्गंध की होगी अगर सारा जीवन सपना ही सपना था तो यह बूंद भी सपना होगी और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था कुछ ध्यान भी कमाया था कुछ प्रेम भी चगाया था कुछ बांटा भी था कुछ लुटाया भी था छीना झपटा ही न था कुछ करुणा भी की थी तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतिति होगी सारा जीवन निचोड़ के एक इत्र की बूंद बन जाएगा उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे मंजू शुभ हुआ है अब इस घड़ी को इस बलिहारी की घड़ी को छिटक मत जाने देना जोर से पकड़ रखना अब पकड़ने योग कुछ तुम्हारे पास है और ध्यान रखना जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास गमाने को भी कुछ नहीं होता और जिनके पास कुछ है उनके पास गमाने को भी कुछ होता है नंगा नहाए तो निचोड़े क्या जिनको हम साधारण जन कहते हैं सांसारिक जन, उनको क्या फिकर उनके पास गमाने को कुछ है ही नहीं हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट उसकी तौल का दूसरा शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट तुमने कभी ऐसा शब्द सुना भोग भ्रष्ट भोग भ्रष्ट होते ही नहीं समतल जमीन पे चलोगे तो कहीं गिरोगे लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चढ़ोगे तो गिर सकते हो योग भ्रष्ट होता है मंजू एक घड़ी करीब आ रही सरकती हुई जो बड़ी कीमत की होगी अंतर ध्यान की याद आनी शुरू हुई है जल्दी ही अंतर ध्यान लगेगा तब चूक मत जाना क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं खींचेंगी बाहर की जन्मों जन्मों की आते खींचेंगी हजार बाधाएं खड़ी होंगी मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है और कौन मरना चाहता मन भी मरना नहीं चाहता लेकिन सजग होकर खूब सजग होकर दो चार कदम और और फिर मैं तुमसे कहता हूं सुबह करीब है आखिरी तारे ढलने लगे सूरज उगा अबूगा तबूगा जरा प्रतीक्षा जरा धैर्य और वह महत्वपूर्ण घटना घट गट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे उसे कहो आनंद की खोज सत्य की खोज परमात्मा की खोज मोक्ष की खोज या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो आज इतना है